आत्मनेदी धावकार से प्रयोग पढ़ा यहां वी धाव बहु प्रकार विभक्ता बहु प्रकार विभक्ता बहुवध विभक्ताग वर्तते परस्पदी धातव आत्मनेपदी धातवदी धातव अत्मनेमेपदी आत्मनेपदी त्रमेपदी आत्मनेपदी पदि, आत्मने लक्षणानि लक्षण भवन्ति किम आत्मनेपदी न आत्मनेपदीन अथवा किम पे उच्यत प्रयोगदे ता कथमी पशील परस्मी धातूना अभ्यास पूर्व कृत अस् उदाह परी धा धा उदाह कं पर पतती। पतती। वदती ले वद धाप धा वदती तथा तो तो भूधा चल चलती चल धा चोर धा चोर चोर धातु अस्त उभयपदी अन भू धातु दृश्य धा पश्य गम धा पठधाइ तथैव धातवानी पर आत्मेपतिदाह वंदते वंदधा अनम अन्यानी उदाहरण क्य भाष भाषते अषते अन अन सह सह धा सहते सहते आ, सेवते सेवधातु अनम सेव इंत्रा धातूना रूप कथमी एक वाक्या पठत अगे डयते भाषते डर दूरवाण्याष भाषद कीदश लट्लमुष एकक उत्पीठिकायां विद्यते विदे विदा अन वर्तते अस्त वृत्धातु वर्त विद्य गृ वातायना वीक्षते अ धा कृश् दृश्य संगणक उपरी लिखित तो मैं ईक्ष दात वीक्ष उपसर्ग वीक्ष वीक्षते अन आकाशे सूर्य प्रकाशते धा कश काश प्रपसर्ग प्रपसर्ग शिशु एधते एधद एदे कि तिक वर्धते उस वर्धते वर्धते अन भक्तः दें वेते चोरः आरक्षकात् पलायते अत धातु विशिष्ट धातु धा पलायते पलायते धा कय धातु ओ धातु विशिष्ट धातु अस्त पला है तर ते तर तर उपसर्ग ओ परा परा प्लस अय परा साधारणत सायधा परस्पति केवल मन अयति अयति गचति अयति परसर्गपूर्वक यदा परा उपसर्ग आग् तयधा पिवर्तन आत्मनेपतिपाते भवते परायते भवेत भव रकारस्य लकारे पिवर्तन विशिष्ट विशेष संदर्भ सर्वद्र तकार संदर्भे परायते अस्य परम पलायते भवत। शिष्य गुर सेवते याचक भुंक्ते भुंक्ष भक्षति भुंक्ते अ धा कहुज भोज भोज धातु माता आस्ते पाकशाला आस् आस्ते किस्त अर्थ अस्ट नो नो नो ओके अस्य नोशतिशतिप आसधा अस्ट आसधा पिवर्तन कृदंतूप आसनम आसनम जानते आसन आसन आसन धा आसन पद से धा अस्त आस अयम धा यहां गु गम गमनम् अदृश्य धा दर्शनम् विरोध धा वर्धनम् तथा आस धा आसन आसनम उत्ते कर्णे आसन उपवेशनस्य उपवेशन करपक साधन आसन तब ब्रह्मचारी भिषा याचते लज्जहातोते वधो शशुराज्जते लज्ज्जा छं प्राथय अ धा कह उपसर्ग उभय अर्थये प्राथयती अर्थधा अंबगणीय उभयपी धा परी पर अस्पनेपदी रूप आत्मने कूप अर्थयते गृहपसर्गपूर्वक प्राथयते बहुवचनूपये अन लूपा कथम भगि कुम भगिनी न रूपा कथम ंदे वे वंदसेस वंदे वंदम वे hmm? वंदे वंदते तुना, तुना तुना... तुना... वंदे वंद वंदते, वंदे वंद वंद प्रथम मध्यम उत्तम पुष्ण वाक्यानि रचया वन्दते। पद प्रयोग कथम भवति वाक्ये किम् क्रिया ओ अस्क्ये कर्तृप्रियाम क्रियापद सारी कर्मदम क्रियापद वंदते वंदते कर्मपदम Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. कर्म पदम आगतम आवश्यकम mm. देवम किपद आगत आवश्यक वंदते प्रश्न चेत दें वंद सकर्मक कर्म पदम सह देंवंद अन वंदेते पदस प्रयोग द्विवन अन वंद बहुवचन प्रयोग ते दें वंद हाँ अध्यम पुरुष वंदसे तुम देवम वंदसे युवाने युवां देवम वंदे युवां युवां देवम वंदे पलद्वे देवम पलद्वे अध्यम पुरुष अहम देवम अहम अहम वंदे अवम अधौलिखिताक्या <laughs> हाँ। कुमारी कुभगि कथम ृक्ष चले जायते बालक मिष्टा Hmm. लज्जते वधु होभतेमगेन सीध्यते खटे शिष्य hmm. hmm. गुरु सेवते hmm. कृषिक मेघावृत आकाशन दृष्टि वृष्टि ओहते छात्रः ज्ञान लभते। शिक्षकः नेत्र स्पंदते शिशु ये थे सह दुर्वा श्रुआवांख शिक्षकः नेत्रक क्षत्रि वेदना सहते सुरेशन भुक्ते hmm. वाय। वायना लता कंपते कसि वाक्य महोदय शिक्षक छात्र पुत्र मनते क्थ पुत्र छात्रम छात्रम पुत्रम, पुत्रम पुत्रम छात्रात्र विशेषण स्टूडेंट्स आर् लाइक् सन्त्र छात्र पुत्र सादृशम दृश्य है पत्र अत पूर्व पश्य प्रथम वाक्यम हो वक्यं धा क्या पश्यम धा क्या मुद, मुद, मुद, मुद। उत् मोडते मोडते मोड मदर धातु मोड धातु वर्द हां अनंतम वर्धते वर्त् वत् वद धातु न वत् वद धातु वर्ध ृद अव मोद के अस्थ दु शिंग शिंग शिंग यदा भगिनी वे सुत भगिमी शिंग मूलधा शी मूल संग मूलधात य गम धातु धा व ग्रियापद्स धातु पाणिनि पर गम, गम।, गम धातु अपि साधित धातु साधित धातुस्त इट इज प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड धातु धातु धातु करोते, बट धापाठरिजिन वाणिनी कि पाने धातुपाठस्तकमस्ंथ तस्थे प्रायसहस धाव पठिता सी उत्ता तत्ता तय सर्वे धाव अधसता दृश्य अबंधे केचन कैशन अन वर्ण सह दृश्य है यहां अस्ते तस्य मूल रूपम भवते पठित रूपति गुकार यहाँ गमलु अ लोप होती कवलम गवशिषा अवशिष के तथा अन गम धातु धा अनमिंग प्रतयान योजना गम प्लस प्लस् गन पश्य धातुक दृश्य धातु पाठे क्या यदि किमर्थम अन्य प्रसिद्ध मोदा किम उदाहमद्ध क्रृ क्रुति धा जानते कृ कौ कदा कृद्ध वानी साधारणतः परंतु मूलधाइक् पदम कथम प्रसिद्ध प्रसिद्धपुक्कर डुक्री नयि नई रक्षति करे एक तो धातु। अत्र यकारस्य डुक्ति मूलधा अच्छा यकार से लोप डु पदसोप यकार से लोपा तर प्रयोजन किं डु किम योजित त्यम भवति। योजना पातेषा योजना यो पात कव क्रुति पर्याप्त अस्त क्रो क्रो की धा पर्याप्त परंतु नियमानाम् नियमानाम सिद्धार्थम् एक बंधन कृत विशिष्टपदा वर्ण योजना कृत पाणी डुक् व्याकरणे व्याकरण व्याकरण व्याकरण व्याकरण तयोजन होती तो तथा शी अत्र धा परंतो धातु जन धातु जन प्रयोजनमस्यते जन मय का लज्जते लज्ज अन शोभ धातु, धातु, पुनः तत्र ंदते वंद पर धातुपाठे वृश्य वदी सामान्यतः परंतु शब्दकोशेशु सात शब्दकोश वंदा रूपम् वन्दे इति दृश्यते धाप वंद शकोशु धातुकोशे पशाम वदि वूल मेघे सौमा सौदानी विोतते विद्योत द्योत दृश्य ज्योतते समीचरम ज्योतते धातु का दर्शनी वि उपसर्ग द्योत द्योत द्युत द्युत धा वि उपसर्ग विशेषणमस्त वि उपसर्ग द्युत धा द्योतते द्योतते प्रकाशतेष बंधो विगे बंधुजन अस्त बंधुज बंधुजन अथवा सहोदर तोगेन विरहेणि खिदा खिदि कटे आस्ती अन शिशु गुर सेवते सेवधत षिक मेृत आकाशम दृष्टि वृष्टि ऊहते ऊननम कौतीयती ऊषिक मेधावृतम आकाशम दृष्ट्वा वृष्टि ऊहते छात्र ज्ञानम लभते धातु पाटे लापाठे डू धातु दृश्य है तो शब्द शब्दकोशे पुनः धातुकोशे हाँ। लभ लब धा लभते नेत्रम स्पंदते शिक्षक स्पंद शिक्षक छात्र पुत्र मन, मन शिशु हो एधते एधधत एदते वर्धते वर्धते शंक शहते भुंते भुज धा कंपते कंपन कौन ध स्पृ स्पर्धते स्पृ स्पर्ध स्ध स्पर्ध चत शोभ के किं दावती महोदय शुभदा शुभ दाभदा इदानी किंचन धातुगण से धातुगणा विषय स्ातुगण विषे बहुपूं अस्चित दृष्टम शंकते कि शंक, शंका संदेह शंका सन्देह शंका संदेह संगक सन्देह कौती धातुगणा विषय पुनः स्मर किमें धातुगणा विषय मन अवगमनम चेत भवति अवगं सुलभम होतीिप्तूपेण पशा धातुगण कति सी धातव कति आ, कति गणेश विभक्ता दशगणेश विभक्ता कथम विभक्ता तस्य विभजन से कारण कि विभजन कारण तू ते रूप कथम तदिकृत किम न किंती तभजनमती दशगणेश उदाहरणादर्शया पूर्व धागण दृश्य अंगणक भ्वागण से भ्वा प्रथमगण अस्त भ्वागण तम प्रत्येक प्रत्येक गण से प्रथम धा यद्गण से सद्गण सेम प्रथम धा ये भ्दि भू आदिगण भू प्रवृते प्रवृते भू प्रभृतिगण गणे ये सह गण सी गण से नाम भ्वादिगण भ्वा अनम अदि जुहोत्यादि दिवादि स्वादी तुदादि रुदादि तनादिदि चुरादि धातुगण भ्वा प्रथमगण अस्दिगण प्रथम धा भू इति धातु की धा भूक सत्तायां सत्ता एक्स्टन्स त क्योंकि मरता। कित सत्ता सत्ता सत्ता सत्ता ओके। अस्ट वर्त नहीं? अस्म भूगण से सॉरी भूधा रूप कथम लट्ल अतः अदाह Hmm. चल धातु धातु, हम? अतः पठ पठ धातु कात्र पठ पठित अस्त इधु का पठधा पठधा पठकार अस्त व्यंजनम अंत पठ धा अनम ताय प्रत्यय पठती सिंतु पठित व्यंजनम ठकार व्यंजन कार प्रत्यय से योजन कंती पठती किठ प्लस् पठ प्लस भे अकार आवश्यक uh -huh. मध्ये अकार अकार आवश्यक मध्ये धा तथा धा तथा सिं प्रत्यय मध्ये यया तम विक्रत ओके धा धा तथा प्रत्यय मध्य यहा प्रत्यय याक प्रत्यय अय अतीख्याश अस्प्रतय मुख्य विक प्रत्यय आधारेण धागण धातव दशगणेश विभक्ता प्रत्येक गणस धागण सेक्रतय भिन्न प्रत्येक धातुगण सेक्रत भिन्न इदानम पठधा कस्े अस्ट प्रथमगणे भ्वादीगण से So, हा, तो विकरण अ आ तो नहीं? नहीं? तो, आ न तो भ्दिगण तो अठ तो, प्लस आ प्लस प्लस् पठती भ्दिगण विक प्रत्यय अनसी भवि तथा भिन्न भिन्नगुण सी इं पशा यहां अतमस्त कि अ दत्तम भूकते भादगणे भादगण सेक्रतय अनम द्वितयगण अस्दिगण अदादिगण सेकरण प्रत्यय लुक् दतमस्तुतु लुक् प्रत्यय नास्त नास्ुक् अकार से लोप अत्रापि वस्तुतः अकार है परंतु लुक्ट लोप मीन्थिंग प्रत्यय ना अच्छा अदादिगुण धाव सक्रत से योजना नव this is it just like a sep uh okay so body ka body ka ne um sep parivartan ha uh, yeah that is body ka ne um kin um shap parivartan shap भादिगणे oh. अभी मूले मूले शरंतु शोपे okay. शुक् लुक् लोप ओके ओके लोक लोक लोक में oh, में स्लोप स्लोप मूलत शु भादिगणे शे पिवर्तन शकार से लोप अकार से लोप अकार इनमें शेष परंतु अदादिगणे शया तोप अद अद अद्दरणा अद् अदादि मीन अद् आदि धातव अद्ज द फस्ट धा अथम अद प्लस प्लस् प्रत्यय मध्य विक प्रत्यय तो सेसक्ति न लुक् मीन लोपनो वेक प्रत्यय अद् प्लस् हूं कि अंदर तृतीयगणे जुहोणे अू धा हूती प्रसम धा हू नाट जुहु जुटे नास्ट हू धा हू धातु अकपत श्लु श्लो श्लो श्लो इध प्रथमावती श्लो श्लो ओ। तो, अर्थु्लिकेश्लो धातु डुकेश अस् प्लस ती खलु तीज त प्रत्यय दे मध्यक प्रत्यय प्रत्ययी अव श आदौ शगछ त्लू की संज्ञा श्लू इज अ टेक्निकल धर्म अगेन लुक लुक लुक् मीप तो तर श्लू होती डबल्स मीन्स द्विव धा धा द्विव सो हू डबल्स हिर् सो हू बिकम्स हू प्लस हू प्लस हू प्लस अगेन नाम आर मेनी अदर व्याकरण सी तदनमुवती अच्छा प्रथम उकार से जुटी परिवर्तन होती जुहोति दट so इट्स का जुहोत्यादिगण अन्न तृतीयगणे तृतीय जुहोत्यादिगणे प्रसिद्ध धा दातु दा द्लिंग दा, दा प्रत्यय अत विकलो अगेन डुप्लीकेट सो दिस्ेजस् टु दधा चतुर्थगण चतुर्थगण दिवादिधा दिवादिगण दिव आदि दिव धा यदौ अस्त सह गण दिवादि गण अत्यय शन विकरण प्रत्ययन ष परेष अव प्लस् य प्लस्ती दिव प्लस् य प्लस्परिवर्तन होने उदाहमस्था चतुर्थगणे विवादगणे बहव प्रसिद्धातव नृत्य क्रुध्यती कुप्य सिध्यती खिद्य स्न्यवादीगणे बहव प्रसिद्धाव्ये यकार आगछति यहां उदाहे पठित किं खिद्य बंधो वियोग खिद्य धा आसद धाट्द्लस् प्रत्यय मध्ये चतुर्थगणीय दिवादिगण दिवादिगण अस्थित मध्ये श्यय क प्रत्यय यकारिप अपरगण कंचमगण स्वादिगण सुदिगण सुीन्स पोर् पोरिंग सुदिगण सुगण ब अत्रा सुनौती, सुनौती आ, अत्रा okay. अत्रा तो य आदौ अस्त सह गण स्वादिगण अंग सुनोती सुनोती पोरिंग पोरिंग अ अलव विक प्रत्यय शु अकार से लोप नु येष सु प्लस नु प्लस् चुनौती अन्य पंचम अन उदाह पंचमगणे स्वादिगणे चुनौती चुनौती हाँ चुनौती ची धातु चुनौती श्रोधा शुनो परंतु श्रुण् शुणो पर कचित कारणे पानेतु विषय विशेष विषय कहने ज्ञात के किम पा कि धातु पाठ है श्रुधा प्रथमगणे पठि भ्वादिगणे सो व्हाट इज़ so द गण ऑफ़ श्रु वाट दूश्रु धागण हाँ भ्वादीगण धातुपाठे पठि पर रूपी सर्वाणी सर्वाणि सर्वाणी स्वादिगण स्वादिगण से धा धातुवत्व मस्त पंचमगणीयधातु धातु एव भवित श्रो धातु कैन चित हिस्टारिकल रीजन समीज अनमदि ष गण सुदि तुद तुद, तुद धातु। अक प्रत्यय शिकणप्रत यहां शशिष शेष दे नाट मच् डिफ्रेन्स बिट्वी रूपाणि तथा ष्ठगण यहाद तुद्ती आगे सुधा भादादिगण पश्यणे भ गणे गणे गणे प्रथम प्रथम प्रथम आम ओ नहु गणा गणा ट लाइन नास्ति मध्येस्त प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ष प्रथम द्वितीय तृतीय चुर्थ पंचम ष मध्येस्त किंचिति कुलता षष्ठ हकार अठगणीय दात तुद, तुद आदि तदा तदतः तदीत तथा अस्प धा प्रसिद्ध सी यहां प्रयोग बहुत दृश्य लिखती लिखधा कष्टगणे अन मिलती मिलती हा? मिलती, मिलती इच्छति धातु षगणे अंदर सप्तमगणे रुदादी रुदधा रोद धाष्ण विक प्रत्यय नकार से किण्धि अय गण विशेष असत धातूनाचिपम होकरण प्रतय कप्तमगण अनि प्रत्यय किं भवनती अथवा रुध्नातीम भवि रुध्नाध परं अयम नकार मध्ये आगछति धा धा अस्त धा मध्ये आगछति मध्ये आपतती न, न मध्ये अनम थ प्लस्वि पश्युण्धि तो नकारा नकार विक प्रत्यय धा मध्ये आगे धा विक प्रत्यय धास्े अतः अतः उत्लुष्य उत्पत्ति मध्ये आगे धा मध्ये मूलधातु मूलधा मध्ये तो ऋणधि रूपम तो अहरण भुज भुज न मध्ये वो, वो, वो, वो।, वो अनम न तो भूंग तत्सवि नियम सर्व सु भुन् तुंग भुंक्ते अस्तिदा उभयपतिदा okay. भुंजती भुंजती अस्त भूं पर भुंक्ते आत्मनेपदं आत्मनेपदी तीन प्रत्ये यहां वंदते तथा कि अष्टम गण विचित्रगण अन अष्टमगण क्रियादिधा क्रियादिगण क्रियादिगण अ न तना सौ तना अष्टमगण तनागण तन प्रथम तनो धा तनु मूलूपम तो तन धा अन उतरण प्रत्यय तन तनु त्लस् तनोति तनोति किन तनुते किं तनु हाँ शरीर शरीर से वर्धन होती वर्धन शरीर से लक्षण तनुच्य तनोति तनोति तनु अष्टम अष्टगण अनम नवमगण क्रियादिगण क्रि धा क्रिमूल डुक्री दुक्री क्रीति धापी न प्रत्यय नवशेषा क्री प्लस्लस्ती क्रीनाल ना प्लस्ती अंतिम अनम अगण चुरादिगण चुर् कि पाणिनि पानी पानी पाने कुश वह जानी सह सूत्र सूत्रस्थेपेण कथम मीन्री कंसैज रेपिटेश लिखिता पा नियमा नियमानुगनम शप इज द डिफ़ॉल्ट विकरण प्रत्यय for all गणन्स. Oh okay. Mm -hmm. That is the as, as per the as per the व्याकरण के नियम. The व्याकरण means पाणिनी सूत्रम. Actually the they they differ, but to to keep his सूत्रा sequence very concise, what it does is this is the default प्रत्यय. डिफॉल्ट प्रत्यय ओवरराइडिंग। अदर फॉर एग्जांपल प्रबाध्य श्लो। एंड देन अदर् प्रत्यय देपल द्लू एंडगणे प्रत्यय विगण प्रत्यय श पदारगणे श्योत्यादिगणे शिवादिगणे शिगणे शिड दिवागणे अस्त शिकड औ शबाध्य शागत अदर्सो शबाध्य शु आगती आदेश शह आदेश शन hmm? आदेश ओ आदेश आदेश अन चुरगणे चुरादिगणे अंतिमगणे दशमगणे तंजित हि हेज नॉट गिवन एनी एक्सेशन सोपी बिकॉज नो एक्से चतुर्थगणेश पंचमगणेशन दंत अंतिम अतिमगणे चुरादे कि न उतम तो शशिष अवशिष्य शिकॉज इट इज श्लाक आल्सो कम्स देयर Sharp means what? A car, ever. Like this first one, like this first one. A car, ever. Sharp means a car, but on top of a car that sharp, niche also comes there. Niche, niche plate is, niche also. इज स्पेषल प्रत्यय इज अना प्रत्यय सो दपरेट ना नि प्रत्यय अडिशनल प्रत्यय कम से फॉर् चुरि धातव चुरिगणे श्लस् नि आक्चुली नि प्लस शथम आदव निच्च आदौ अनम शन प्रत्य कि चुर् धा तो चुर् चुर् प्लस न वेट वेट वेट् वेट क्षम्यता आदो श शफ शफ प्लस निच ओके शिच चुर् बिकम्स चोरा चोर बिका दिस बिकॉफ दिस शो बिकॉज ऑफ दट चुर् बिकम्स चोरा प्लस नाउ निच ओके इन दिस अगेन नकारा चकार से चकारस्य चकार से लोप कवलम तो चोर प्लस इ चोरी ओके okay? चोर प्लस ए, चोरी धा प्लस सो दिस इज़ ऑल दिज हेपन्स नो ंग ऑल दी कैन जस्ट से दट दे बिकॉज ऑफ निच प्लस शप दे गोट टूगेदर दे कंबाइन एंड मेक् ई सो च्यूर् प्लस ई प्लस् थी चोरय चुर् प्लस ई प्लस थी चोरय ओनली या नो अय ओन्लि य दिवादिगणे अस्िद्य नृत्य अय चुर प्लस अय आया चेत चोर य दशगणा सी एषाव अनंतरम रूपम किम अवगं सुलभम होनी सदा धन्यवाद धन्यवाद, दन्यवाद धन्यवाद दन्यवाद गया।